लेकिन जानने के बाद में भी अब जनक जी ने क्या किया किसक परंतु पनुराव ने तयी देखो लेकिन फिर भी राजा जनक ने तुम्हारी बात तो उसके उसके समझ में नहीं आई तो उसने फिर भी प्रतिज्ञा अपनी छोड़ी नहीं तुमने तो ये समझ लिया अपनी परिहरई राजा जन देख लेंगे तो अपनी प्रतिज्ञा छोड़ देंगे लेकिन राजा जनक ने प्रतिज्ञा अपनी छोड़ी नहीं। और विधि बस हटी अभी कहीं भाई लेकिन वो भी इसको अच्छा नहीं मानते वो भी ये प्रशंसा नहीं करती राजा जनक ने अगर प्रतिज्ञा नहीं छोड़ी छोड़ी तो अच्छा किया वैसे तो अच्छी किया प्रतिज्ञा नहीं छोड़नी चाहिए बात तो सही यही है भाई इतनी बात के ऊपर आकर के कोई प्रतिज्ञा छोड़ करके बैठ हैं तो ठीक नहीं है अगर सीता जी का अनुकूल भगवान राम है तो वो जो उसकी प्रतिज्ञा भी पूरी होगी और सीताजी भी मिलेंगी दोनों काम पूरे होंगे बात तो सही है लेकिन स्त्रियों के मन में कितनी कोमलता है उसका तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि देखो भावना उनकी कैसी है और जनक जी को भी क्या कहते हैं जनक जी अभिवेकी हैं इतने विवेकमान जनक जी इतने ज्ञानमान जनक जी और उनकी प्रतिज्ञा का कर करना कितना सार्थक है लेकिन वो अपनी प्रेम भाव के कारण भगवान राम के लिए और हृदय की कोमलता के कारण कहती है विधिवश हटे अभिवेक ही बजे हट करते हैं विधिवश मे ऐसे ही सबसे प्रारंभ ऐसा ही है हट छोड़ा उन्होंने और अभिवेक भजे ही बने अभिवेक में अब भी पड़े हुए तो प्रतिज्ञा उनको करना अब इस समय अभिवेक है विवेक की बात ये है कि जनक जी से सीधा विवाह कर रहे हैं तो ये भी देखो भावना किस जैसा व्यक्ति होगी वैसे उसकी भावना भी होगी विभिन्न प्रकार के व्यक्ति हैं उनकी अपनी अपनी भावनाएं अलग अलग एक सामान्य रूप से भी सिद्धांत है जैसे पुरुषों की भावनाएं स्त्रियों की भावनाएं ये सब एक बीच में एक्सेप्शन हो वो अलग बात है लेकिन सामान्य एक उनका जो स्थित होती है वो राजा जनक तो, तो पुरुष होने के कारण से अपनी प्रतिज्ञा पर डटे हुए जानते हैं कि इसमें कोई हर्ज नहीं है ये इतने शक्तिशाली हमारी प्रतिज्ञा भी पूरी होगी लेकिन ये स्त्री अपनी मन मानसिक कोमलता के कारण से उसका विवेक समझती को कहे जाओ भले आहे विधाता ये तो अब अगली बन लोगों की कितनी हो गई चार हो गई पांच हो गई अब ये कहती कि को कह जो भला है विधाता एक और स्त्री है वो बोलने लगती है कि कि आप तो ही हाथ में सब भात है अगर वो अनुकूल होता है तो सब कहा सुनिए उचित फल दाता तो सुनते हैं कि विधाता सबको उचित ही फल देता है उचित फल देते मैं जिसके जैसा प्रारम्भ होता है जैसे जिसके कर्म होते हैं उसके अनुसार ही उसको फल दे देता है कोई प्रारद विधाता कोई अपनी तरफ से जबरस्ती किसी को कोई भला बुरा थोड़े करता है कि विधाता को दोष तो देना ऐसा लगता था कि विधाता मनमानी कर रहा है और उस जनक जी के मन में खड़ उत्पन्न करा रहा है अपनी तरफ से तो वो दूसरी पद स्त्री कहती है कि नहीं विधाता का ये काम नहीं है कि वो जबरस्ती करके किसी से किसी प्रकार का कुछ कार्य करावे भला कार्य करावे बुला कार्य करावे नहीं कराता लेकिन वो तो जिन लोगों का जिस प्रकार की भूमिका होती है जैसे भाव होते हैं विचार होते हैं जैसे कर्म होते हैं जैसी स्थितियां होती, होती हैं उसी के अनुसार उनका फल विधाता देता रहता है तो सबको हम सुनिए उचित फलदाता विधाता सबको उचित फल देने वाला है तो जाने की मिलाई बरे तो उसने कहा तो इसके माना यह है कि सीताजी को यही पर मिलेगा ही जनक जी चाहे अपने प्रतिज्ञा रखे चाहे अपने प्रतिज्ञा छोड़ें उससे कोई बाधा नहीं करोगी और नाहीन आली संदेह आले के नाहन मन नहीं है यहाँ इसमें मात्र भी संदेह नहीं है मैंने उसके मन में ये बात पक्की हो गई कि अब जनक जी की बात को छोड़ो प्रतिज्ञा करें न करें और परिस्थितियां अनुकूल प्रतिकूल हो हो लेकिन जैसे सीता जी है वैसे ही भगवान राम है और इन दोनों का एक साथ विवाह हो जाना बहुत ही उचित दिखाई देता और हो भी जाएगा और कोई कारण नहीं दिखाई देता इसमें बाधा पड़े जो भी दिवस असमन बने संजो तो करते हो ही सब लोगों और वो ये भी कहती है अगर इस प्रकार का संयोग बन जाता है सीताजी भगवान राम का विवाह हो जाता है तो बहुत अच्छा है और कहते हैं इससे सब कृत करते होंगे मैंने ऐसे नहीं जानकी जी को विवाह हो गया भगवान राम से तो जानकी जी का समस्या हल हो गई और वही करते-करते हो गई ऐसा नहीं बल्कि जनक जी भी हो जाएंगे उनकी माँ सुनैना जो है सीताजी की माँ सुनैना भी वो भी कृत करते हो जाएंगे और भी जितने लोग हैं वहाँ वो भी सब कृत करते हो जाएंगे और भी जितने जो है ये है जनकपुर वासी जो है वो भी सब करते-करते हो जाएंगे मैंने इसमें भगवान राम के सीता जी के विवाह से सबकी कृतकृत है मैंने सबकी धन्यता सबको प्राप्त हो जाएगी और वो अपना बताने लगी क्यों इस प्रकार की बात तो कह रही है तो अपना कारण कहती है किसी ने पूछ भी दिया कि इंटरेस्टेड क्यों सीताजी से हो जाए और सब लोग मन में क्यों लगता है तो उसने कहा इसलिए हमारे मन में आर्थ इसलिए है की कब ए नाते इस नाते कभी कभी यहाँ आते रहेंगे जब आते रहेंगे तो इनके दर्शन प्राप्त होते रहेंगे तो वो चाहती है कि बार बार इनके दर्शन प्राप्त हो तो इनकी सीताजी से विवाह हो जाए तो सीता जी के नाते से कभी ना कभी आते ही रहेंगे यहाँ पर ना ही तो हम कहूं सुनू सखी इनका दर्शन दूर कि फिर अगर इनसे विवाद हुआ एक बार लौट गए यहाँ से तो फिर कब कभी कभी आने वाले हैं जब आने के वाले नहीं तो हमें कहां फिर इनके दर्शन होने वाले तो वो अपनी बात को सोच करके सब आते मनोविज्ञान की बात ये भी है की जो कुछ भी कोई भी बात बोलता है तो उसके पीछे उस व्यक्ति का अपना इंटरेस्ट भी होता अब जब जी का विवाह राम जी से विवाह होना है और जनक जी की समस्या का हल होना है और राजा जी और माता सुनैना उनका जो है उनका भी समस्या का हल होना है होना तो वो है और एक जनकपुरी के रहने वाली एक साधारण स्त्री लेकिन उसका भी इंटरेस्ट उसी भी जुड़ गया और कहने लगे इसमें कम से कम इनके दर्शन तो प्राप्त हो गए <coughs> हो जाए बहुत यह संकट तब जब पुण्य पुराकृत भूरी जब अनेक जन्मों के पुण्य हो तब इसका प्रकार का सहयोग बने मन सहयोग बने सीता जी भगवान राम का विवाह का और फिर भगवान राम यहाँ बार बार जनकपुरी में आवे ऐसा संकट बने तो वो अपना पुनः जोड़ती ये तो हमारे जब पुण्य बहुत होंगे तब ऐसे घटना अभी ये सब अपने शास्त्रों में पाप पुण्य क्या है पुनर्जन्न का सिद्धांत क्या है और ये फल कब किस समय किस प्रकार से फल देते हैं अन्य लोग अब जैसे सीता जी का विवाह भगवान से राम से होगा तो ये सीताजी के ऐसे ही पुण्य रहे होंगे हो जोड़ना चाहिए होंगे तो तो जो उन्हीं के रह होंगे लेकिन अब ये एक अपने पुण्य पाप जोड़ रही है उसके साथ क्योंकि इंटरेस्ट इसके मन में पैदा हो गया कि इनके दर्शन प्राप्त होंगे तो फिर वो अपना पुण्य भी साथ लगाने लगे क्या पुण्य होंगे तो हमारे पुण्य के कारण से इनका विवाह हो जाएगा दोनों का ये सब ताना बाना जो संसार में फैला हुआ है ऐसे कर्म सिद्धांत का और कहा किसके कर्म और कहा किसका फल और कहा किसके ऊपर कौन प्रभाव पड़ता है ये दूर दूर तक फैला हुआ ये ऐसे कैलकुलेशन में नहीं आ सकता जैसे हम लोग कभी कभी सोच लेते हैं कि देखो इसको ऐसी घटना घट गई और ये साफ हो गया इसमें कौन से पाप होंगे इसमें से कौन से पुण्य होंगे और ये पुण्य पाप कैसे हो सकता है अगर नई बुद्धि में समझ में आता है तो ये बुद्धि है ही कितनी जिसको सुख समझ पा रहे उसके पीछे तो बहुत बड़ा विस्तार जाल फैला हुआ सब तो इस प्रकार से वो अपने की बात इस प्रकार हो सकता है कि उसके बाद फिर भगवान राम गए हों कभी भाई जनक गए हों लेकिन रामचरित मानस में तो कहीं घटना इस प्रकार की आती नहीं तो उसके बाद सीताजी का एक बार वहां से विदा होकर के अयोध्या आ गई तो आई गई उसके बाद बन चले गए रामराज की स्थापना हो गई ये हो गई कहीं ये घटना नहीं आती भगवान राम दोबारा फिर जनकपुरी में गए हों सीता जी की विदा कराने ये भी की करा गए होंगे जनपुर आए हों सीता जी विदा करा ऐसे कई कही कथा कहीं यहाँ आती है बात आदमी और कहीं आती है <coughs> ऐसा नहीं कहीं दिखाई देता कैसे कोई घटना घटी हो अब वो अपना पुण्य जोड़ती रही कभी आएंगे दोबारा फिर आएंगे, तो फिर उनके दोबारा दर्शन हो तो ये सबका उसका सब सोचती सोचती रहेंगे इसके बाद देखो आगे बोली अपर कखी देध का सबही का सबही को को कह कह चाप चाप कठोरा कठोरा ये मृदुगात किशोरा श्यामल किशोरा सब अस मंजस ये सयानी यह सुने पर कहे मृदु मृदु सखेन को को बड़ा पारा बड़ा प्रभाव प्रभाव सजासु सजासु पद पद पंकज पंकज तोरे परस जासुपदी कही तरी अहिल्यान भोरे समारी जही बिंच रच सी जही श्यामल, श्यामल तासु सुन सब हर सुनि ऐसे हो कह मृदुबानी हो सही सही सुमन सुम कलोच सुोचन बृंद जहां जहां बंद परमानंद परमानंद तो राम मान दोहामानंद बोली पर कहे हो सकनी का अपर दूसरी <coughs> दूसरी सखी ने कहा कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा उनका भगवान राम का सीता जी से विवाह अगर हो जाए तो बहुत अच्छा है फिर ये जनकपुरी में आएंगे हम सब लोगों को दर्शन प्राप्त होंगे तुम्हारे विचार बहुत अच्छे हैं बहुत ठीक बात समर्थन उसका कर समर्थन करने के क्यों समर्थन किया क्यूँकी उसके मन में एक शंका है इसीलिए पहले समर्थन कर दिया हो जाता तो अच्छा ही है हो जाता तो अच्छा ही है लेकिन एक बार वो क्या बात कौ कह शंकर चाप कटोरा लेकिन यह भी तो प्रसिद्ध है कि शंकर जी का धनुष बड़ा कठोर है बड़ा भारी है और ये पर श्यामर मृतगात किशोरा और ये तुम देख रहे हो कि इनका शरीर कैसा कोमल है कैसे मृतगात है कैसी आयु इनकी कितनी कम है किशोर पर हैं, किस प्रकार के हैं अब दोनों को मिलाकर के देखो शंकर जी के धनुष की कठोरता और इनके शरीर की सामर्थ की कोमलता अब तुम्हारी समझ में क्या आता है होने वाला है सब इस प्रकार का तो सब असमंजस आय से यानी तो कहते देखो सब बात असमंजस इसी बात का है असमंजस के मैंने शंका होती इस प्रकार की कि कैसे इनका न धनुष टूटेगा और न इनका भगवान राम का सीता जी से विवाह होगा ये संदेह दिखाई देता कैसे हो ये ये उसने अपर कहे तो उसने जो शंका की थी उस शंका को उत्तर सुनो एक दूसरे के अतित्व ने शंका की ऐसी शंका हो सकती है लोगों को मैंने यह शक्ति जो रही वो भी चाहती भगवान राम से सीताजी का विवाह हो जाए लेकिन संकालू स्वभाव तो कोई कोई निगेटिव थिंकिंग भी लोगों को होती है संकाल स्वभाव के होते भी हैं, उनको पूरा विश्वास नहीं होता कि भगवान राम सीता जी का विवाह हो ही जाएगा हो ही जाएगा जैसे कि और लोगों का विचार है लेकिन उसके सामने एक तर्क बुद्धि काम करती कहाँ इतने कठोरिये कहा कोमल इतना ये दोनों के सामने कैसे बढ़ा कैसे विवाह हो, होगा बुद्धि नहीं आता ये नहीं हो पाएगा शंका करती है तब दूसरी उसका समाधान करती कहती है कि सख ये कहा को अंत्य में आठवीं है वो उनसे समझा करके कहती है कि कोई कोई ऐसे कहते हैं संबंध में कि बड़ा प्रभाव देखते ही।, ये देखने में ही छोटे बालक दिखाई देते हैं देखने में ही कोमल दिखाई देते हैं सुंदर दिखाई देते हैं लेकिन इनका प्रभाव बहुत है प्रभाव शक्तिशाली बहुत है ये इनकी महिमा बहुत ज्यादा है परस जास पद पंकज धूरी कहा कि देखो इसी समझ लो कि जिनकी उनकी तो बात ही क्या उनके चरण और चरणों के भी धूप हाथ भी नहीं लगाना पड़ा उनके चरण के स्पर्श से तरी अहिल भूरी अहिल्या ने बहुत पाप किया था वो भी सामर्थ्य अहिल्या की बात ज्यादा प्रसिद्ध है पर। वहां पर जब ये देखते हैं बार बार सखिया सब कहती है अहिल्या का इस प्रकार से इस कर लिया उसको करके आए जब वहां से आए ये नई नई घटना घटी थी अभी हाल जब भगवान राम जनकपुरी आ रहे थे तभी अहल्याय को उद्धार हुआ था और विश्वामित्री ने आकर के बता भी दिया सब लोगों के सामने आकर के इस प्रकार से अल्या का उद्धार हो गया तो जनकपुरी में ये बात बहुत ज्यादा फैल रही विशेष रूप से अब सब लोगों ने बड़े इंटरेस्ट से सुनी उसमें एक बात और भी थी जो इनके जनक जी के जो गुरु हैं उनके होने वाले अपने अपने कुल गुरु जो है वो सतानंद जी ये सतानंद जी उन्हीं के वंश के हैं अहिल्या इसलिए जो है ये है सतानंद जी ने बड़े इंटरेस्ट से ये बात सुनी अरे हमारे परिवार के अहल्या पड़ी हुई थी इस प्रकार की तरह। और ये तो इसके मारे भगवान ही है तो सतानंद जी को कुछ भी बात नहीं रह गई इनकी भगवत्ता इनकी प्रकट हो गई तो सतानंद जी ने तो इनकी बहुत बखान की भगवान राम तो उनके कारण से जो है नगर भर में ये बात विशेष फैल गई कि अहिल्या को उद्धार कर दिया अहिल्या को उद्धार कर दिया ज्यादा बात फैल गई इस कारण तो ये भी जो शकीति थी कहा कि तुमने इस बात पे ऊपर ध्यान नहीं दिया जिनके चरणों की के धूल से इस प्रकार के मान पाप करने वाली अहिल्या का भी उद्धार हो जाए तो उसके तुम क्या समझते हो साधारण कोई व्यक्ति है लौकिक ये, ये, पुरुष नहीं है ये असाधारण है ये परमात्मा स्वरूप ही है दिव्य पुरुष है इस बात का संकेत इस बात का है तो भगवान राम की चाहे उनका माधुरी का वर्णन करो चाहे उनके ऐश्वर्य का वर्णन करो जब तक भगवान राम की दिव्यता का वर्णन नहीं होता तब तक उनका परिचय पूरा नहीं होता दिव्यता मालूम होना चाहिए दिव्यता के मायने उनका जो है वो कि जिनके संस्पर्श मात्र से इस प्रकार से पापी भी मुक्त हो जाएं, पाप से छुटकारा पा जाएं, वो परमात्मा है व्यक्ति अपने जीवन में चाहे पाप करे चाहे पुण्य करे वो सब व्यक्ति जो है वो उनसे उद्धार नहीं हो सकता जब तक की परमात्मा से एक तरफ उन्मुख न हो और परमात्मा का संस्पर्श प्राप्त न हो जब तक की परमात्मा बनने लगे परमात्मा का स्पर्श चित्त को न हो बुद्धि को न हो जब तक बुद्धि में परमात्मा नहीं आता उसकी स्मृति नहीं की जाती तब तक व्यक्ति के पाप पुणे नष्ट नहीं होते और उनका तो उद्धारण होती पहले जब अहल्या का प्रसंग आया था वहां भी बता दिया था कि अहिल्या क्या है अहिल्या हमारी बुद्धि है परिषद पद पावन शोक सावन प्रकट बही तप पुंज सही परिषद पद भगवान राम के चरण के छूने से वो अहल्या जो है वो प्रकट हो गई मैंने प्रकट हो गई कि मैंने वो अपने उसमें चेतना लेगा ऐसी ही बुद्धि तो हम लोगों की बुद्धि जड़, जड़के कारण से जड़ जैसे कर्म के तैसे बुद्धि में जड़ता आ अब उसका उद्धार ऐसे बात में है कि हम परमात्मा का स्मरण करें जैसे जैसे परमात्मा के शुद्ध चेतना स्वरूप परमात्मा अनंत परमात्मा निर्विकार परमात्मा जब उसका स्मरण करेंगे तो उसके संस्पर्श से बुद्धि में चेतना आएगी उसकी जड़ता बुद्धि की दूर होगी चेतना आवे तब समझ में आवे सबके कहा क्या कैसा है जीवन का उद्देश्य क्या है क्या बनना है क्या होना है किस प्रकार की आत्मा क्या परमात्मा क्या तब वो समझता व्यक्ति का उद्धार है तो इसलिए ये उसका जो अंत में भगवान राम का जो अंतिम जो सखी है वो उनकी दिव्यता का ही वर्णन इस प्रकार से लेकर अहल्याग उद्वार को लेकर कर देती है सोती रात सिर्णन तोड़े ऐसे भगवान राम शंकर जी के क्या बात है वो तोड़ तो ही देंगे और ये यह प्रती परिगणी बुरे विश्वास ऐसा अपने मन में विश्वास रखो कि बिल्कुल निश्चयी भगवान नाम धनुष भी तोड़ देंगे सीता जी के भी भी सीताजी को बनाया और सीताजी को इतना सुंदर बनाया इतनी महिमावान बनाया ऐसे ही इतने ही श्यामल वर रचे विचारी उसी विधाता ने फिर उसके सीताजी के अनुकूल वर्ग बना दिया ऐसे ही उसी प्रकार का सुंदर वर्ग हो गया श्यामल वर कहा सुम चन सुम सब हर्षानी उसकी इस बात को सुन करके सब स्त्री मनी जिनके मन में शंका इत्यादि थी उनकी शंका विवृत्त हो गई हेसिटेशन उनके मन में हो रहा था पता नहीं क्या होगा क्या न होगा वो सब स्वस्थ चित्त से होकर करके निश्चित मान लिया कि भगवान नाम के बाद सीता जी से होगी ऐसे हो कहें मृदबानी और वो सब कहने लगी कि ऐसा ही होगा और ऐसा ही हो हम सब चाहते जैसे तुमने कहा तुम्हारी बात सत्य हो जाए हमारी सबकी इच्छा है ऐसे करके दूसन बोलते हैं तो हर सही बर सही सुमन तो सब स्त्री इस प्रकार से कह करके बॉडी प्रसन्न हो गयी हर्ष धोई और फूलों की बर्षा भी करती जाती हैं, फूल बरसाती जाते हैं, और सुमुख स्वरूच निब्रंध उन सब स्त्रियों की कहते हैं का समुदाय स्त्रियों को जो है, है, है, है, है वो सुलोचन है सुंदर स्त्रियां सब है सुमुखी है सुंदर है सुलोचन है वो स्त्रियां सब भगवान राम को इस प्रकार से देख करके उनकी महिमा का वर्णन कर रहे हैं जहां जहां जहां बद परमान जहां जहां जैसे ये स्त्रियां प्रसन्न हो ऐसे आगे भी भगवान जहां जहाँ जाते हैं पुरुष भी देखते हैं बालक भी देखते हैं जहां जहां जो जो मिलते हैं सब उनको देख करके आनंदित हो जाते हैं तो आप भगवान के आनंद का की महिमा का और भगवान के सौंदर्य के साथ में आनंद भगवान सुंदर हैं तो आनंद देने वाले नहीं। और भगवान जब ऐश्वर्य धान है तो भी आनंद ही देने वाले हैं भगवान दिव्य हैं तो भी आनंद ही देने वाले हैं इस भगवान के जो लक्षण हैं आनंद है। सब आनंददायी लक्षण हैं उनका सबका कार्यकारण संबंध अपने मन में जोड़ लो <coughs> कि जो सुंदरता है वो कहाँ से आ गए भगवान आनंद देने वाले हैं सुंदरता भी आनंद देने वाले प्रेम भी आनंद देने वाला है आनंद तो आनंद ही तो ये सब आनंद के ही विभिन्न रूप है तो वो सब बता दिया कि भगवान जहाँ जाते हैं तो वहां आनंद उमड़ता जाता है भगवान अपने सौंदर्य के द्वारा लोगों को आनंद देते जाते हैं तो इसलिए भगवान का दर्शन जो है वो आनंददायी है हृदय में भी भगवान जिसके आवे और भगवान के साक्षात अपरुक्ष दर्शन हो तो इसके माना आनंद का भी उद्रेक होना चाहिए अब जनकपुरी में सब भगवान राम को देखते हैं तो उनको सबको आनंद होता है तो हमारा जो है वो अध्यात्म शास्त्र क्या कहेगा कि मारे हृदय में जिसके हृदय में भगवान राम आवे और भगवान राम आ जाए परमात्मा हृदय में आ जाए उसके दर्शन भी हो जाए लेकिन आनंदानुभूति न हो तो उसने भगवान राम के दर्शन किए परमात्मा के दर्शन किए कि किसी और संसारी बात के दर्शन कर लिए वस्तु के किसी वो तो उसके हृदय में आनंद आना ही चाहिए उसके बस उसके आगे